पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ जोआना कोल चित्र अली की हिंदी एक अपने खेत में खुदाई कर रहा था उसे एक पत्थर मिला जो देखने में जैसा था। फिर एक बच्चे को भी एक पत्थर को ऐसे तमाम पत्थर मिले हैं जिन पर पत्तियों और कीड़ों के आकार छपे होते हैं पत्थरों पर पद पत्थ के छाप भी मिले हैं जीवित प्राणियों जैसे लगने वाले पत्थरों ने लोगों को हमेशा से उलझन में डाला है वो कैसे बने क्या वो किसी दुर्घटना के कारण बने क्या पत्थरों का जीवित प्राणियों जैसा दिखना महज एक संयोग है बादलों दिखते हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया है वैज्ञानिकों के अनुसार वे पत्थर बहुत विशेष है और अतीत के पौधों और जीवों के बचे हुए अवशेष है यह पौधे और जीव लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जीवित थे समय के साथ साथ उनके बचे हुए अवशेष पत्थर जैसे कठोर बन गए वैज्ञानिक इन पत्थरों को फॉसिल्स यानी जीवाश बुलाते हैं अंग्रेजी में फॉसिल्स का मतलब होता है खुदाई में मिले ज्यादातर जीवाश्म पत्थरों की तहों और परतों में मिलते हैं लाखों करोड़ों साल पहले मिट्टी और रेत की यह परतें एक के ऊपर एक करके बारी बारी से बिछीं समय के साथ साथ मिट्टी और रेत दबकर पत्थर बने पत्थर की तहें एक के ऊपर एक करके बिछीं बिल्कुल जैसे कि परतों वाले केक में होता है सबसे निचली तह सबसे पहले बिछी होगी और वह सबसे पुरानी होगी सबसे ऊपर वाली तह सबसे नई होगी पत्थर कितने पुराने हैं वैज्ञानिक परीक्षण से पत्थरों की आयु बता सकते हैं भूकंप के बाद जब पत्थरों की परतें टूट जाती हैं तो भी वैज्ञानिक उनमें से सबसे पुराने पत्थर खोज सकते हैं आज से 200 साल पहले इंग्लैंड में एक इंजीनियर थे उनका नाम था विलियम स्मिथ वो एक नहर का निर्माण करवा रहे थे जब मजदूरों ने खुदाई की तो उन्हें पत्थरों की तमाम परतें दिखाई दी स्मिथ को पत्थरों की परतों में बहुत से जीवाशु नजर आए उन्होंने एक बात और गौर की हर एक परत में एक ही प्रकार के जीवाश्म थे किसी एक परत में उन्हें एक ही प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिले पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी अलग अलग पत्थरों की परतों में वही बात पाई पत्थरों की सबसे पुरानी यानी निचली परतों में एकदम सरल पौधों और जीवों के जीवाश्म मिले इनमें मिले पौधे और जीव केवल सिंगल सेल यानी एक कोशिका वाले थे निचली तहों में कुछ अधिक जटिल जीवों और पौधों के जीवासु मिले उनमें मिले जीव मल्टी सेल यानी बहु वाले थे और उनके खोल या कंकाल थे उनके शरीर में अलग अलग हिस्से भी थे जो पौधे मिले उनके भी अलग अलग भाग थे जैसे पत्तियां जड़ तना और फूल ज्यादातर सिंगल सेल जीव बहुत छोटे होते हैं और उन्हें केवल माइक्रोस्कोप यानी बोस्कोपी से ही देखा जा सकता है जीवाश्म की तहों के क्रमों से हमें कई महत्वपूर्ण बातें पता चलती है पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ जीवाश्म की तहे हमें वो कहानी बताती है जीवन की शुरुआत में बहुत सरल प्रकार के पौधे और जीव ही थे उदाहरण के लिए सिंगल सेल एलगी और समुद्री खरपत एलगी जेलीफिश पर समय बीतने के साथ साथ ज्यादा जटिल जीव पैदा हुए जैसे जेलीफिश और स्पॉन्ज जैसे जैसे और समय बीता वैसे वैसे अन्य नए पौधे और जानवर विकसित हुए धीरे धीरे करके यह जीव और अधिक जटिल होते गए और साथ में एक दूसरे से अलग होते गए स्पॉन्ज घोंगा कोरल यूरिटेरिट समुद्री लिली सिपेहलोपोड आर्मरेड फिश बहुत समय कुछ बहुत पुराने जीव समय बदलने और काल बीतने के बाद भी जीवित रहे पर बहुत से जीव मर गए और सदा के लिए लुप्त हो गए और हर समय नए किस्म के पौधे और प्राणी पैदा होते रहे जीवन बढ़ता रहा और लगातार रह बदलता भी रहा ड्रैगन लूप फिनफिश स्थलीय पौधे स्टेनोसोरस यानी केकड़ा, मछली, डायनासोर, पक्षी, मनुष्य, टाइगर, मगरमच्छ, समुद्री कर पार्शु क्रैप मछलियां ये नए जीव और पौधे कहा से आए वैज्ञानिकों के अनुसार ये नए जीव और पौधे पुराने जीव और पौधों से ही विकसित हुए पुराने जीव और पौधे नए जीव और पौधों के पूर्वज थे आज से सौ साल पहले चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी उस किताब में बहुत उस किताब को बहुत बहुत प्रसिद्धि मिली इस किताब ने दिखाया कि कैसे नए जीव और पौधे पुराने सरल, सरल जीवों और पौधों से विकसित हो सकते थे उनके इस विचार को इवोल्यूशन या, या क्रमिक विकास का नाम दिया गया एच एम एस पीकिल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीनल आपका कुत्ता बिल्ली नहीं बन सकता है और मछली कभी मेढक नहीं बनेगी पर वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों करोड़ों सालों में पुराने पौधों और जीवों से नए किस्म के पौधे और जीव विकसित हो सकते हैं इसका एक उदाहरण जल थलचर जीव हैं। जलथलचर जैसे मेंढक और लोफिन नाम की मछली से विकसित हुए यह मछली 35 करोड़ साल पुरानी है। लोफिन के पंख बहुत शक्तिशाली थे और वो नदियों की तलेटी में घिसट कर आगे बढ़ सकती थी अन्य मछलियों जैसे ही लोफिन अपने गलफड़ों से पानी के अंदर सांस लेती थी और उसके पास बहुत सरल तरह के फेफड़े भी थे अगर नदी सूखती भी तो भी लोहफिन जमीन पर कुछ समय सांस ले सकती थी वो अपने शक्तिशाली मीन पंखों से मिट्टी में घिसटकर किसी दूसरे पोकर या तालाब में जा सकती थी मछली जो ३८ करोड़ वर्ष पहले जीवित थी यह मछली जल थल्चर यानी एम्फीबियन में कैसे बदली शायद कुछ लो फिन मछलियां जमीन पर रहने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो शायद उन लोफिन मछलियों के मीन पंख कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हों हो सकता है उनके फेफड़े भी सामान्य आकार से कुछ बड़े हों शायद लोफिन मछलियों के काल में सूखे का दौर उस समय ज्यादा चला हो हो सकता है बहुत सी लोफिन मछलियां मर गई हों, पर नई लोफिन मछली जिंदा से जो मछलियां उन्होंने दिए होंगे पहले जल थल जलथल छर प्राणी साढ़े तीन करोड़ साल बाद अवतरित हुए कुश और फिर अगले लाखों वर्षो तक उनका विकास उनके उनके जो बच्चे पैदा हुए होंगे, मीन पंख और भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे समय के साथ और वे अपने फेफड़ों से बेहतर सांस लेने लगे होंगे अब धीरे धीरे मूल लोह फिन मछलियां लुप्त हो गई होंगी पर अब लोफ फिन मछलियों के वंशज पहले जल एम्फीबियन बने होंगे इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा जल थलचर रेप्टाइल्स के पुरखे बने डायनासोर, सांप, छिपकलियां और मगरमच्छ ये सभी इन्हीं यापो से पहले बार पक्षी विकसित हुए दल, से छिपकली और मगरमच कोसोर कोईल, सरिस और इचथ सरिसप्टाइल्स स्तनपाई मैम्स के पुरखे थे शुरू में ये स्तनपाई जीव यानी चूहे जैसे थे धीरे धीरे उनसे अन्य मैमल्स, मैमल्स विकसित हुए जैसे कुत्ते बिल्ली चूहे घोड़े बेल बंदर वन मानुष और अंत में मनुष्य बने एक प्राणी ऐसा था जो वन मानुष और मनुष्य दोनों का पूर्वज था उस प्राणी से वन मानुष एक दिशा में और मनुष्य दूसरी दिशा में विकसित हुए वनमानुष मानुष एप्स जंगलों में रहने वाले और पौधे खाने वाले प्राणी हैं। वे सीधे खड़े होकर नहीं चलते हैं मनुष्य की तुलना में उनका मस्तिष्क छोटा होता है जंगली वनमानुष यानी एप्स भाषा का उपयोग नहीं करते हैं मनुष्यों का विकास इससे काफी अलग तरीके से हुआ उन्होंने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया धीरे धीरे उनके मस्तिष्क का आकार बढ़ता चला गया उन्होंने औजार और हथियार बनाए भाषा का उपयोग करके वे एक दूसरे के साथ संवाद यानी बातचीत करने लगे तेरह लाख से १३ लाख के बीच जीवित रहे होमो होमोहेबलिस २५ लाख से १५ लाख के बीच के बीच जीवित रहे होमो होमोरेक्टस १७ लाख से १७ लाख से २५ लाख के बीच जीवित रहे १५ लाख से बत्तीस लाख के बीच जीवित रहे आधुनिक मानव चालीस लाख ,00 से वर्तमान समय तक जीवित है क्रोमैग्नोन लोग आधुनिक होमोसेप फ्रांस से चालीस हजार वर्ष पहले फ्रांस में चालीस हजार वर्ष पहले रहते थे किसी ने इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास को होते हुए नहीं देखा है वो विकास धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में हुआ होगा इतने लंबे काल की कल्पना भी हमारे लिए करना मुश्किल है पर हम जीवाशुओं द्वारा सुनाई कहानी को जरूर पढ़ सकते हैं और किसी जासूस की तरह उससे हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझ सकते हैं कैसे सिंगल सेल जीवों से हम जटिलता की ओर बढ़े उसी के कारण आज हम पौधों और जानवरों में अपार विविधता देखते हैं इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास पर बच्चों के लिए एक नायाब किताब